शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद हिमवान की पुत्री लोक पूजित सती स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी जब उनकी अवस्था आठ वर्ष की हो गई तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को सांस ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगावतार गा गंगा, गंगोत्तरी नामक तीर्थ में चले आए जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से चित्त होकर समस्त पाप राशि का विरास करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहली पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी जितेंद्रीय रहने वाली जितेंद्रीय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की वे आलस्य से रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदे भृंगे आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए उस समय कुछ ही प्रमथगण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे वे सब के सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे कुछ द्वारपाल हो गए थे इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहाँ आए आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़ उनका सुंदर स्तमन किया फिर हिमालय ने कहा प्रभो मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं आपने मुझे स्नात कर दिया क्यों न हो महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं आप मेरा जन्म सफल हो गया आज मेरा जन्म सफल हो गया आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है महेश्वर आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्याचित्त होकर आपकी सेवा करूँगा ब्रह्मा जी कहते हैं नारद गिरिराज का जय सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर बृसभद्वज ने मुस्कराते हुए से कहा महेश्वर बोले शैलराज मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके तुम महात्मा हो तपस्या के धाम हो तथा मुनियों देवताओं राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्स्यी राजा हो गिरिराज मैं यहाँ गंगा स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्मसंयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। छलराग गिरश्रेष्ठ जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके उसे इस समय प्रयत्नपूर्वक करो पर्वत प्रबत मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्नपूर्वक प्रबंध करो